जलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और गजल सुनिए यार रमेश के साथ सफलता का आधार आधारेश नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष राजेश जी हैं और पिछली बार हमने बहुत सारी बातें की थी और संस्कार परिवर्तन की विधि 2 में हमने बातें की थी कि किस तरह से हम दूसरों को दोषी मानते हैं या दूसरों के संस्कारों के लिए हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है या हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे ठीक से समझने के लिए हम अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं और उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं सो तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग का जो विषय है मन को शुद्ध करने की विधि प्रभु पत्राचार जी हाँ पत्राचार एक बहुत ही सुंदर जो है कला है अगर आप पत्र लिखना सीख गए तो बहुत बड़ा कला जो है आपके पास आ जाता है किसी भी व्यक्ति को या फिर आप कहीं भी आ, कुछ बनाते हो या बनाना चाहते हो या किसी बात को रखना चाहते हो पत्राचार में अगर लिखे के बेचते हो प्रॉपरली अगर आपका शब्दों का चयन हो प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका सलूशन क्या है और उसके लिए आपने निवेदन कैसे किया है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो प्रभु पत्राचार में एक तरह का एक इंडिविजुअल प्रार्थना भी हो सकता है इसमें तो वो सारी बातें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे मन को शुद्ध किया जाता है तो आइए आप सभी की तरफ से राजेश सर का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका जी तो मन को शुद्ध करने की विधि में आज हम लोग प्रभु पत्राचार की बातें करेंगे तो ये जो प्रभु पत्राचार की बात हम सोच रहे हैं तो ये कैसे मन में आया किस तरह से आप इसको मन की शुद्धि के विधि में बता सकते हैं जी देखिए क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक जैसे हम सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं परिस्थितियाँ आती हैं कोई ना कोई बातें आती हैं उत, अपनों की तरफ से आती हैं या जो ना जानने वाले लोग होते हैं उनकी तरफ से भी आती हैं तो कई बार तो जो ना जानने वाले लोग होते हैं उनकी बातों को तो हम इग्नोर कर देते हैं माफ़ भी कर देते हैं लेकिन जो अपने लोग होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं जब उनकी तरफ से ठेस पहुंचती है या वो हमें दुख देते हैं या वो हमें परेशान करते हैं या कई बार हमारे ही अपनी आते हैं हमारे ही अपने संस्कार के हम किसी को गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन आदत पड़ी हुई है वो करने की तो हम कर देते हैं फिर करने के बाद सोचते हैं अरे ये क्या होगा मैंने क्या कर दिया गलती कर दी तो उसकी वजह से क्या होता है कहेंगे हमारा मन जो है अशुद्ध हो जाता है माना मन के ऊपर जो है वो मैल चढ़ जाती है तो जब ऐसा होता है तो फिर ये रोज़ होता जाता होता जाता होता जाता है तो कहते हैं मन के ऊपर जो मैल है वो पक्की होती जाती है वो जो एक कहेंगे मन के ऊपर हम कहें दाग लग गया है जो वो दाग जो है वो पक्का होता जाता है तो मन हम कहेंगे अशुद्ध हो गया अब कोई भी चीज़ अशुद्ध होती है तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते मान लीजिए हमारे ही सफ़ेद हमने कपड़े पहने और काला दाग लग जाए तो नज़र आता तो हमारा दिल होता है इसको जल्दी जल्दी साफ करो और घर में जो है वो कहीं मान लीजिए कुछ गिर गया चाय गिर गई टेबल के ऊपर या फर्श के ऊपर कुछ गिर गया तो हमें वो अच्छा नहीं लगता देख देखते हैं तो दिल करता है इसको जल्दी जल्दी साफ़ करो तो हमारा मन जो है जब वो काला हो जाता है तो वो फिर क्या करता है दुख देता है लेकिन हम कई बार सोचते रहते हैं कि अब क्या करें पहली बार तो हमें समझ ही नहीं आती कि मेरा मन काला है इसलिए मुझे दुख या चिंता या परेशानी होती है कभी अकेले बैठते हैं तो अकेला बैठने को मन नहीं करता क्योंकि वो जो पुरानी बातें हैं जो मन के धाग हैं वो हमें याद आने शुरू हो जाते हैं इसलिए कहते हैं व्यक्ति कभी अकेला बैठ नहीं सकता वो कुछ ना कुछ बिज़ी रहना चाहता है काम करना चाहता है कि बिज़ी रहे तो मन में उसके दुख के या पुराने ख्याल उदासी के वो याद नहीं आवें तो क्या करें कि वो दाग हमारे मन पर लगे ही नहीं हमारा मन जो है उसी वक्त साफ़ हो जाए उसकी एक बहुत बढ़िया विधि है प्रभु पत्राचार क्योंकि हम परामर्श में या काउंसलिंग में एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं <स्थाँगे> जैसे कमरा मान लो बंद हो तो हवा नहीं आती तो घुटन होनी शुरू हो जाती ना तो लेकिन जब हम खिड़कियां खोल देते तो क्या होती फिर हवा आनी शुरू हो जाती अंदर जो अंदर की जो गंदी हवा बाहर चले जाती है और बाहर की जो अच्छी हवा है वो फिर अंदर आना शुरू हो जाती तो इसी तरह इस टेक्निक को हम वेंटिलेशन टेक्निक बोलते हैं कि आपके मन में जो अंदर चला गया मान लीजिए आज कुछ हो गया सारे दिन में आपके मन को ठेस पहुंची दुख पहुंचा उसके कारण आपका सारा दिन क्या हो जाएगा आप समझोगे बेकार हो गया सारा दिन आप दुखी रहेंगे रात को जब आप सोएंगे तो सोते वक्त क्या होता है वो जो बात हुई थी वो आपके सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमरी में ही गई थी लेकिन जब आप रात को सो जाएंगे तो कहते हैं कि वो बात शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वो फिर जब सुबह उठते हैं तो सारी उम्र हमको याद रहती है और जब जब कोई बात होती है तो वो बात हमको दोबारा याद आती है और हमें दोबारा दुख देती है तो पहली बात तो हम क्या करें पहली बात तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमरी में ही जाए और अगर चली भी जाती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना जाए ताकि वो फ्यूचर में आने वाले भविष्य में हमको तंग ना करे दुख ना करे वो दाग जो है वो लगे ही नहीं वो पक्का नहीं होवे नहीं तो क्या होता है रात को सोंगे तो वो जो दाग लगा है वो पक्का हो जाएगा और पक्के दाग फिर आप जो मर्ज़ी साबुन लगाओ जो मर्ज़ी करो वो कभी मिटते ही नहीं हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जैसे दाग लगा उसी वक्त हम पानी से धो दें तो ऐसी विधि है प्रभु पत्राचार कि जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो हमें क्या है उसको बाहर निकालना है उसको वेंटिलेट करना है मन को अपने को खाली कर देना है अब खाली करने के लिए आज किसी के पास समय नहीं पुराने ज़माने में लोग होते थे एक दूसरे से बात करते थे अपने मदर फादर से बात कर लेते थे दोस्त से कर लेते थे लेकिन आजकल का मॉडर्न ज़माना ऐसा आ गया है कि किसी के पास बात करने के लिए समय नहीं है तो क्या किया जाए तो प्रभु माना भगवान ईश्वर तो भगवान जो है वो तो ज्योतिबिंदु स्वरूप है निराकार है लाइट है प्रकाश है लेकिन आपने जिन देवी देवताओं को या जिनको भगवान माना है वैसे तो जो सत्य परिचय भगवान का ज्योति बिंदु स्वरूप है लेकिन देवी देवताओं को अगर आपने भगवान माना है तो उन्होंने भी तो उस ईश्वर को उस अल्लाह को उस लाइट को प्रकाश को के रूप में याद किया है तो आप उसको प्रकाश के रूप में समझें लाइट के रूप में समझें लेकिन एक आइडियल के रूप में अगर आप कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो वो तो महान देवता गाय हुए हैं ऐसे श्री राम जी को महान देवता के रूप में गायन है लेकिन आप ये देखें कि उनके मस्तिष्क में भी या उनके सर के ऊपर भी वो लाइट प्रकाश चमकती है वो परमात्मा का नूर है तो उसके साथ संबंध बना लें कोई भी एक क्योंकि जब किसी को लेटर लिखनी है हमने पत्र लिखना है तो बिना संबंध के तो हम किसी को पत्र लिखते नहीं ना तो बिना संबंध के जब हम पत्र नहीं लिखते तो हमें सबसे पहला कदम जो है वो क्या करना है उनके साथ संबंध बनाना है। जो भी आप किसी संबंध से आपको दुख मिला मान लीजिए आपके दोस्त ने दुख दिया तो आप ईश्वर के साथ दोस्त का संबंध बना लें आपके पति ने दुख दिया है पत्नी ने दुख दिया है माँ बाप ने दिया है या किसी और अपने ने दिया है तो पहले तो ईश्वर के साथ आप वो संबंध बना दें संबंध बनाने के बाद जो भी हुआ है उसी वक्त तक आप लिख दें जैसे मान लीजिए अभी कुछ हो गया है तो आप पाँच मिनट दस मिनट अपने कार्य से अपनी जगह से या अगर आप नौकरी भी करते हैं अगर आपके पास समय है तो टाइम निकाल कर के कागज़ पर उस पर लिख दें कि मेरे साथ ये हुआ है उसको अपने दोस्त के रूप में पति के रूप में पत्नी के रूप में और जैसे ही आप पत्थर लिखेंगे आप ये पाएंगे कि आपका मन जो है वो हल्का हो गया हल्का हो गया है और फिर अगर उनकी गलती है तो ईश्वर से शक्ति लें कि मैं महान आत्मा हूँ क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं संबंधी हैं वो अज्ञानी हैं मुझे बड़ा बन करके उनकी मदद करनी है तो ईश्वर से शक्ति लेकर के उनको कोशिश करें माफ़ कर दें पहली बार तो नहीं कर लेकिन दो तीन बार क्योंकि वो अपने हैं जब अपना कोई गलती करता है तो अपनों को तो हम दिल से क्योंकि प्यार भी करते हैं बिल्कुल और तो इसलिए उस प्यार को आप उस वक्त इन्वोक करें क्योंकि उस वक्त आपको फिर आएगा नहीं वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको कागज़ पर लिख नहीं देंगे जैसे ही आप लिखेंगे मन हल्का होगा मन हल्का होगा तो आप उस प्यार का आह्वान करें ईश्वर भी आपको प्यार करता है और भगवान भी ये चाहता है कि जैसे मैं सबको प्यार करता हूँ वैसे तुम भी सबको प्यार करो लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हो प्रैक्टिकली उसकी विधि यही है कि जब आप लेटर को लिखेंगे मन खाली होगा ईश्वर की क्योंकि आप ईश्वर के नाम पर ही पत्र लिख लेंगे तो नेचुरली नेचर जो है वो ईश्वर जो है क्योंकि वो उसको प्यार करता है जो सबको प्यार करते हैं तो जब आप उसको याद करेंगे तो उसका प्यार आपको मिलेगा उस प्यार के आधार के ऊपर आप दूसरों को माफ कर सकते हैं लेकिन अगर कई बार हम स्वयं भी गलती कर लेते हैं ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति की ताली गतें दो हाथ से बचती कई बार हमारी भी गलती होती है हमारी भी पुरानी आदतें ऐसी हैं और हम ये समझते हैं कि भाई हम तो ये ठीक नहीं कर सकते लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा अपनी गलती ठीक कर ले है ना तो कई बार हमारी भी गलती होती है तो हम स्वयं को भी माफ़ करना सीखें क्योंकि कई बार हम स्वयं को माफ़ नहीं करते स्वयं को क्रिटिसाइज़ करते हैं गिल्ट में रहते हैं तो स्वयं को भी माफ़ कर दें ये तो है उसी वक्त अगर उसी वक्त आपके पास समय नहीं है तो ऐटलीस्ट एक नियम बना लें एक अपना संस्कार बना लें एक अपनी आदत बना लें कि रात को सोने से पहले बिफोर यू गो टू बैड इन द नाइट एक अपना मोबाइल को बंद कर दें अपने सारे कार्यों को बंद करने के लिए सोने की तैयारी करने से पहले आप रात को सोने से आधा घंटा पहले क्या करें लेटर को लिखें और जो भी हुआ आज सारे दिन में खासकर वो बात जिसने आपको दुख दिया तकलीफ़ दी या कई बार हमारा मन कन्फ्यूज़ होता है एक हम असमंजस्य जैसी परिस्थिति में आ जाते हैं कोई मुश्किल आ गई उसका हल नहीं मिल रहा आपको तो कहते हैं कि अगर हम पत्र पे लिख देते हैं और उस ईश्वर से ये पूछते हैं कि भई मेरे को इसका हल बताओ ये क्या मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है मुझे पता नहीं लग रहा तो उसको भी आप लिखें जो आप आज सारे दिन में जो मुश्किल हुई उसको भी लिख दें अगर आपने गलती की तो स्वयं को माफ़ कर दें अगर दूसरे ने गलती की है तो उसको भी दिल से निकाल दें और दूसरी बात क्या लिखनी है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मुश्किल आ रही है आप किसी काम पे डिसीज़न नहीं ले रहे हो मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो उसको भी लिख दें तो उसमें एक तो क्योंकि आप भगवान के नाम पे पत्र लिख रहे हैं तो वो तो भगवान तो अपने बच्चों को सदाई ही प्यार करता है और वो तो आपको शक्ति देगा लेकिन साथ में ये कहते हमारा अवचेतन मन भी हमारे लिए काम करता है हमारा सब माइंड भी उस पहेली को हल करने के लिए जब आप रात को सोएंगे तो सपनों में भी आपको उस मुश्किल का हल मिल सकता है या जैसे ही आपकी सुबह आंख उठेगी आप ये प्रयोग करके देखें आप पाएंगे कि आपका पहला संकल्प कई बार ये होता है कि आपको उस मुश्किल का हल मिल जाता है इसको हम इंट्यूशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं जिसमें आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है लेकिन अचानक ही आपको प्रकृति की तरफ से ईश्वर की तरफ से ऐसा मैसेज ऐसा संदेश मिलता है कि आपको ये काम को ऐसे करना चाहिए तो वो आप अगर आप लेटर लिखने का कार्य करेंगे तो उसको आपके दो फायदे होंगे आपका मन साफ़ होगा मन शुद्ध होगा मन आपका पावन बनेगा और दूसरों के प्रति जो आपके मन में वैर विरोध के भाव हैं जो कि फ्यूचर में आपको दुख देंगे तंग करेंगे बीमारी के रूप में निकलेंगे तो आपका मन जो है वो शुद्ध रहेगा अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप में एक तरह की शक्ति उमंग उत्साह रहेगा लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको करेंगे और सोने से कम से कम एक घंटा पहले अपना मोबाइल सब काम छोड़ दें और इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है क्योंकि नहीं तो अगर आपका मन उदास रहेगा तो रात को आपको सपने भी वैसे आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे और कहा जाता है कि सपनों में जो भाव होते हैं वो भाव वैसे ही होते हैं जो रियल लाइफ में होते हैं उनका हमारे शरीर के ऊपर वैसा ही प्रभाव होता है जो रियल लाइफ में जागृत अवस्था में हमारे भाव होते हैं तो देखिए आपको कितने फ़ायदे आपका मन साफ़ हो रहा है शुद्ध हो रहा है उमंग उत्साह आ रहा है आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आपका अगला दिन भी अच्छा रहेगा और आपको एक तरह का इंट्यूशन मिलेगा संदेश मिलेगा मैसेजेस मिलेंगे कि अगर आप उनको अपने कार्य में लेके आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएंगे तो आपको जीवन में उससे सफलता प्राप्त होगी जी जी राजेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को और दर्शक मित्रों को साथ ही साथ विद्यार्थी मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि एक नया चीज़ जो है हमारे जीवन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं मन की शुद्धि के अलग अलग विधि आपने बताया और जहाँ पर मुझे लगता है कि ये पत्राचार की बात था अगर हम अपने मन में जो सपने हैं या जो चीज़ें हम देखते हैं उसके ऊपर भी जो आपने बातें बताई जैसे कि इंट्यूशन मैनेजमेंट ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताया जब व्यक्ति अच्छा चिंतन में रहता है तो उसको इस तरह के जो है इंट्यूशन ट्यूशन मिल जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोड करना चाहेंगे विद्यार्थी मित्रों के लिए मैसेज यही कोड करना चाहेंगे कि कोशिश करें जब भी सारे दिन में किसी कोई बात होती है तो उसके मन में नहीं रखें नहीं, नहीं, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष की बात नहीं रखें बल्कि उसको उसी वक्त ख़त्म कर दें क्योंकि नहीं तो फिर वो ईर्ष्या आपको ही अंदर अंदर आग की तरह जलाएगी आप समझते हैं मैं किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं, नहीं करूंगा इसने मेरे साथ इतना बड़ा काम कर दिया वास्तविक में आप उसको माफ़ अपने लिए ही कर रहे हैं क्योंकि अगर आप उसको माफ़ करेंगे तो मन आपका साफ होगा आप शांति से रह पाएंगे, लेकिन आप कहते हैं मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा, तो ना तो वो शांति से रह पाता है ना आप शांति से रह पाते हैं तो इसका अभ्यास करें पत्राचार में माफ़ करने के लिए जब आप लिखेंगे तो प्रैक्टिकली में भी दिन में आठ दस बार उस व्यक्ति को सामने ला करके ऐसा आह्वान करें कि वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ करने का अभ्यास करें अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो पाएँगे कि आप में एक अजब तरह की शांति अजब तरह का संतोष जो है आपको मिलेगा जी जी चलिए राजा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पत्राचार का ये सुंदर जो विधि है ये मन को शुद्ध करने का माफी करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो ये और अच्छा हो जाता है आपके मन में परमानेंट ये चीज़ें आ जाती हैं और आप अगर किसी को माफ़ कर देते हो तो आपका मन जो है उनके प्रति फिर विचार नहीं करेगा या उस चीज़ को वापस दोबारा नहीं लाएगा तो ये एक बहुत ही सुंदर विधि है इसका प्रयोग आप करें और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं और आप सभी हम जो भी बातें कर रहे हैं सफलता का आधार मूल शिक्षा इस प्रोग्राम में चाहे कोई भी टॉपिक ले हम लेकिन वहीं पर हम चाहते हैं कि इसका प्रयोग भी आप करते जाएँ ताकि प्रयोग करने से क्या होगा वो चीज़ आपके लिए परमानेंट हो जाएगा और आप उसका सफलता के नज़दीक जाते जाएँगे इनीशियो बाशोन के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा घणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो सफल का आधार मूल्य शिक्षा आ ओ भगवान अब मोरे बिनती सुनो भगवान आज मेरी टूटी वेड़ा में फिर से डारो प्राण अबरे बिनती सुनो भगवान अब मोरे बिनती सुनो ना मांगू ये महल खजाने ना मांगू ये घूट आज भरे दरबार में स्वामी रखियो सुरों का राग को बस सात सुरों का दादा देवरदान अब मोरे विनती सुनो भगवान अब मोरे विनती सुनो भगवान आज मेरी सुनो भ सूरज की रफ्तार बदल दे मान तू रख ले मेरा जब तक टूटा साज न बोले जग में रहे अंधेरा जब नम से निकले अंगारे डाल डाल गल जाए कांटों से भर जाए बगिया रेती फूल खिलाए जिस जग में संगीत नहीं वो हो जाए शमशान Voh jo e shamsha, voh jo e shamsha, voh jo e shamsha.